श्री कृष्ण वचनामृत परिच्छेद छब्बीस कीर्तन का आनंद तथा समाधि भक्त निर्वाह होकर यह अवतार तत्व समझ रहे हैं कोई कोई सोच रहे हैं क्या आश्चर्य है वेदोक्त अखंड सच्चिदानंद जिन्हें वेद ने मन वचन से परे बताया है क्या वे ही हमारे सामने साढ़े तीन हाथ का मनुष्य शरीर लेकर आते हैं जब श्री राम कृष्ण कहते हैं तो वैसा अवश्य ही होगा यदि ऐसा न होता तो राम राम कहते हुए इन महापुरुष को क्यों समाधि होती अवश्य इन्होंने हृदय कमल में राम का रूप देखा होगा थोड़ी देर में नगर से कुछ भक्त मृदंग और झांझ लिए संकीर्तन करते हुए बगीचे में आए मनमोहन नबाई आदि बहुत से लोग नाम संकीर्तन करते हुए श्री राम कृष्ण के पास उसी उत्तर पूर्व वाले बरामदे में पहुँचे श्री रामकृष्ण प्रेमोन्मत्त होकर उनसे मिलकर संकीर्तन कर रहे हैं नाचते नाचते बीच बीच में समाधि हो जाती है तब संकीर्तन के बीच में निष्पन्ध होकर खड़े रहते हैं उसी अवस्था में भक्तों ने उनको फूलों की बड़ी बड़ी मालाओं से सजाया भक्त देख रहे हैं मानो सामने ही श्री गौरांग खड़े हैं गहरी भाव समाधि में मग्न हैं श्री गौरांग की तरह श्री रामकृष्ण की भी तीन दशाएँ हैं कभी अंतरदशा तब जड़ वस्तु की भांति आप बेहोश और निस्पंद हो जाते हैं कभी अर्धबाह्य दशा तब प्रेम से भरपूर होकर नाचते हैं और फिर बाह्य दशा तब भक्तों के साथ संकीर्तन करते हैं श्री राम कृष्ण समाधि मग्न हो खड़े हैं गले में मालाएं हैं कहीं गिर न पड़े इसलिए एक भक्त आपको पकड़े हुए हैं चारों ओर भक्त खड़े होकर मृदंग और झांझ के साथ कीर्तन कर रहे हैं श्री राम की दृष्टि स्थिर है श्री मुख पर प्रेम की छठा झलक रही है आप पश्चिम की ओर मुँह किए हैं बड़ी देर तक सब लोग यह आनंद मूर्ति देखते रहे समाधि छूटी दिन चढ़ गया है थोड़ी देर बाद कीर्तन भी बंद हुआ भक्तगण श्री राम को भोजन कराने के लिए व्यग्र हुए कुछ देर विश्राम के पश्चात श्री राम एक नया पीला वस्त्र पहने अपनी छोटी खात पर बैठे आनंदमय महापुरुष की उस अनुपम ज्योतिर्मय रूप छवि को भक्त देख रहे हैं पर देखने की प्यास नहीं मिटती वे सोचते हैं कि इसे देखते ही रहें इस रूप सागर में डूब जाएं, श्री राम कृष्ण भोजन करने बैठे भक्तों ने भी प्रसाद पाया